महतो णोरणीया जंतोर् गुहायां तम क्रुप्य वीत शोको धाप्रसा महिमात्म अणोयान महता महीयान आत्मस्तुर्हत गुहायां तम आत्मनः देखेंगे इसका ये देख लीजिए एवं इस प्रकार दो धातु प्रसाद आत्म स्वरूप को समझाकर दो मंत्र कौन को? हा, हा और न जायते वा एक मंत्र दूसरा हंता मन तुम इन दो मंत्रों के द्वारा प्रत्येक को समझाकर तद आत्म भूत करतेम स्वरूप प्रत्येक का आत्मा कौन है प्रत्येक के आत्मभूत आत्मभूत नवात्मा प्रत्येक आत्मा परमात्मा के स्वरूप को कहते हैं अन्वय देखेंगे अणो अड़ियान महाता महियान अष्ट जंतु हो आत्मा क्या अन्वय हाँ और पहले जो अन्वय तत्वेचनी में था वो तो ऐसा नहीं था ना तत्वे अन्वय का, का क्या था अणुअन महता मह्यान आत्मा अस्जो गुहायाम नीता ये था ना इसमें अन्वय ऐसा है अणुअयान महता मैयान अस् जंतु हो आत्मा गुहायाम नीता धातु प्रसादात आत्मना अक्रतु अक्रतु धातु प्रसादात आत्मना महिम पश्यती शो कहा अणु से अणु मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान महान से महान कौन है आत्मा है महान से महान कौन है आत्मा मतलब परमात्मा वो कहा है तो स्थान बताया है जन, वो आत्मा अष्टंतो आत्मा मतलब है इस जन मतलब इस जीवात्मा के अंदर प्रवेश करके आत्मा करते नियंता आत्मा का अर्थ होता है अंदर प्रवेश करके नियमन करने वाला आत्मा क्या होता है तो अंदर प्रवेश करके नीम हाँ। तो किसके अंदर प्रवेश करके अर्ष जन तो इस जीव आत्मा के हाँ नियंत्रण आत्मा भी आत्मा तो ये नहीं आत्मा उसे यहाँ परमात्मा लेना है आत्मा का अर्थ नियंत्रण करने वाला हाँ देखो सर्वात्मा भगवान का क्या अर्थ है अंत प्रविष्टा शास्त्रा जना नाम सर्वात्मा चुछ चुछ सर्वात्मा भगवान कैसे हैं तो अंत प्रविष्टा शास्त्रा नाम जना नाम लोगों के अंदर प्रवेश करके नियंत्रण तो सर्वात्मा करती है नियंता क्या है कि आपका अंदर प्रवेश करके शासन करने वाले नियमन करने वाले शब्दार्थ ही है तो ये अष्ट जंतु आत्मा मतलब इस जंतु के अंदर प्रवेश करके इस जीवात्मा के अंदर प्रवेश करके नियमन करने वाले कौन जो अणु से अणु है और महान से समान विभक्ति वाले पदों का एक साथ अन्य होता है इसलिए अणु से अणु महान से महान ये आत्मा ही है और जो स़्च्त मतलब षष्ठीन पदों के साथ उनका अन्वय होगा समान विभ्यक्ति वाले पदों के एक साथ अनुय होता है ध्यान रखना अणु से अणु तथा महान से महान इस जीवात्मा के अंदर प्रवेश करके नीमन करने वाला परमात्मा परमात्मा हो गया sure. और फिर एक बार जो है ना अध्ययन कर लेना किसका जंतु का कि इस जीवात्मा के हृदय गुहा में स्थित है जीवात्मा के हृदय गुहा में रंग रामानुभाष में दोनों प्रकार से लिया अस्त जंतु आत्मा uh. इस जीवात्मा के अंदर प्रवेश करके नियमन करने वाला आत्मा तो यह आत्मनी की संस्तुति कहती है की yeah. आत्मा के अंदर भगवान रहते हैं और फिर हृदय में भी कहती है तो हृदय में स्थिति कहती है तो फिर इस जीव के हृदय गुआ में स्थित है दुदाय स्थिति समझते हो आत्मा में अंतर्यामी रूप से स्थिति हृदय में आत्मा है और आत्मा में कौन है परमात्मा ठीक है और हृदय में ही आत्मा और परमात्मा दोनों स्थित है दिव्य मंगल विद्रह विशिष्ट रूप से परमात्मा कहा स्थित हृदय में तो हृदय में भी स्थिति प्रकार आती है द्वा सुपर्णास ही शरीर रूप वृक्ष में दोनों की स्थिति बता रही है ना तो दोनों है तो यहाँ दोनों यहाँ पर आ गया इस जीवात्मा के हृदय गुहा में स्थित है लगाइए अकृतु अर्थ है मुमुक्षु काम कर्म न करने वाला मुमुक्षु धातु प्रसादात अर्थ है कि परमात्मा के अनुग्रह से आत्मना महिमानम आत्मा की महिमा को करने वाले यहाँ आत्मा का क्या अर्थ है जो पहले से प्रसन्न चलना जीवात्मा आत्मना महिमानम तम कि आत्मा की महिमा को करने वाले आत्मा की महिमा क्या है आपात पापवादी गुणों का आविर्भाव तो आपात पापमतवादी गुणों का आविर्भाव रूप महिमा को करने वाले या सर्वज्ञता रूप महिमा को करने वाले किसकी महिमा को करने वाले आत्मा हाँ आत्मा की मतलब जीव आत्मा की महिमा को करने वाले तम उस पर उस परमात्मा का साक्षात्कार करता है तो बीच सोका तब शोक रहित हो जाता है हो जाएगा शब्दार्थ वास्तवी देखेंगे श्रुति क्या है अणो अणियान है ना तो देखो अणोह का अर्थ है सूक्ष्मात सूक्ष्मांत लिखा है ना आज अणोह का क्या अर्थ है सूक्ष्मांत तो सूक्ष्म को सूक्ष्म चेतनात सूक्ष्म कौन है चेतन चेतन मतलब जीवात्मा है चेतन से क्या लेना जीवात्मा तो अणहोक अर्थ है सूक्ष्म चेतना तो सूक्ष्म किसकी अपेक्षा सूक्ष्मेतना सर्वाचेतना अपेक्ष की सभी अचेतन की अपेक्षा सूक्ष्म कौन है जीवात्मा सभी अचेतन की अपेक्षा सूक्ष्म कौन है जीवात्मा तो अणोक अर्थ हो गया सूक्ष्मात चेतनात् ठीक है और श्रुति में अणु के बाद क्या शब्द आया अनुयान अनुयान कर्थ किया अनुयान कर्थ क्या है अणुतरा सभी चेतन की अपेक्षा सूक्ष्म चेतन से अनुतर, अनुतर का मतलब क्या है की तथोष सूक्ष्म चेतन से अणुतर अर्थात सूक्ष्म चेतन से भी सूक्ष्म सूक्ष्म चेतन से भी सूक्ष्म तथोप से क्या लेना है सूक्ष्म चेतना सूक्ष्म चेतन से भी सूक्ष्म अर्थात प्रवेश योग्य उसके अंदर प्रवेश करने के योग्य किसके अंदर चेतन के अंदर प्रवेश करने के योग्य हो जाएगा महता पर है महता महीयान, इसका अर्थ बताते हैं महता कर्थ है आकाश आदि अभी मान आकाश महान से भी महान महान कौन है आकाश आदि आकाश आदि से भी और महीयान का अर्थ महतरा महियान का क्या अर्थ है महियान याज्जो पद जी वचन भी वजह तरफ ही सुन हुए ना जब दो से तुलना करने हो तब क्या प्रत्यय आता है ये सुन तो तरफ ही दो से तुलना करने वाया ठीक है तो ये महान आकाश आदि से भी ज्यादा महान तो आकाश आदि से भी ज्यादा महान इसका क्या मतलब है स्व अव्याप्त वस्तु रही था अपने से अव्याप्त वस्तु से रही मतलब ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो परमात्मा से व्याप्त न हो परमात्मा से व्याप्त परमात्मा व्यापक है और व्याप्त कौन है संपूर्ण जगत तो ऐसी कोई वस्तु है जो परमात्मा से व्याप्त न हो तो अर्थ हो जाएगा कि परमात्मा से अव्याप्त वस्तु से मतलब अपने से अव्याप्त वस्तु से रहित कौन है अपने से? अपने वाला परमात्मा परमात्मा कैसा है अपने से अव्याप्त वस्तु वाला है या अपने से अव्याप्त वस्तु से रहित है और जीवात्मा कैसा है अपने से परमात्मा जीवात्मा सभी वस्तुओं को व्याप्त करके रहता है जीवात्मा धर्मोद ज्ञान से एक फ्रीज में रहता है ना जीवात्मा धर्मूत का धर्मभूत ज्ञान एक शरीर में रहता है ना तो क्या है कि जीवात्मा एक सीरीज में रहता है ना व्याप्त होकर वो भी कैसे हैं ज्ञान के द्वारा और परमात्मा उसता है तो परमात्मा सबको व्याप्त करके रहता है तो अपने से अव्याप्त वस्तु वाला कौन होगा मतलब जीवात्मा से अव्याप्त वस्तु में बहुत है ना तो अपने से अव्याप्त वस्तु वाला है जीवात्मा और अपने से अव्याप्त वस्तु से रहित कौन है तो अपने से अव्याप्त वस्तु से रहित हो गया लगेगा नहीं। आत्मा से जंतो नी तो गुहायाम अश जंतु हो अ जंतु से क्या लेना है तो बताते ना जायते मिलते व इन दोनों मंत्रों से निर्दिष्ट चेतन इन दोनों मंत्रों से निर्दिष्ट चेतन जीवात्मा लग गया चेतन जीवात्मा जंतु कर हमने बताया था ना अन्वय कैसा होगा अस् जन्तु हो आत्मा है ना तो ये ये क्या रुक अभी रुक जाओ पैराग्राफ के बाद बोलना इन दो मंत्रों से निर्दिष्ट चेतन कौन है जीवात्मा जीवात्मा का आत्मा कौन है वो परमात्मा और आत्मा आकर्ष क्या है अंता प्रवेश नियंता जीवात्मा के अंदर प्रवेश करके नियंत्रण करने वाला जीवात्मा के अंदर प्रवेश करके नियमन करने वाला परमात्मा है ना इस जीव आत्मा के जीव आत्मा के हृदय गुहा में स्थित है दो बार अन्य क्या है अच्छा किसका दो बार अन्य हुआ आत्मा का आत्मा का है ठीक है जंतु का ठीक का इस जंतु के हृदय गुहा में स्थित आत्मा और फिर इस जीव के कहां पर हृदय हाँ हृदय गुहा में स्थित है ठीक है इस जीव के अंदर प्रवेश करके नियमन करने वाला और जीव के हृदय गुहा में स्थित ठीक कह रहे हैं है ना दोनों में उसी गन्या होगा जंतु का चलिए जी अभी कहते हैं यहाँ पर अतचा चाता और इस कारण पूर्व निर्दिष्ट पूर्व के दो मंत्रों में निर्दिष्ट इस मंत्र से पहले दो मंत्रों में किसका वर्णन आया था परमात्मा का जीवात्मा कहे थे ना जीवात्मा में प्रत्येक आत्मा और इस कारण पूर्व के दो मंत्रों से पूर्व के दो मंत्रों में निर्दिष्ट प्रत्येक आत्म स्वरूप की अपेक्षा प्रत्येका अपेक्षा अणो अणियान इस मंत्र के संदर्भ से प्रतिपाद्य इस मंत्र के प्रसंग से प्रतिपाद्य कौन है परमात्मा मंत्र के प्रसंग से प्रतिपाद्य वस्तु अन्य ही है प्रतिपाद्य कौन है परमात्मा वो अन्य ही है इति या अणुअियान इस मंत्र के संदर्भ से प्रतिपाद्य कौन है वो अन्य है किसकी अपेक्षा अन्य है जीवात्मा कहाँ प्रतिपाद्य है अच्छा अन्न ही है ये सिद्ध हो गया ठीक है क्योंकि अश्व और फिर क्या है आत्मा अलग अलग हो गए ना ये तो यहाँ पर आत्मा परमात्मा का वर्णन है वहाँ पर उसका वर्णन है पूर्व में जिसको वर्णन किया था उसका पर उसको लिया गया आगे देखेंगे यहाँ पर ना, ना, चा, ना का बाद में करेंगे नावय बाद में क्या और अब ये ध्यान देना यहाँ पर शंका ऐसी हो रही है की अष्ट का अन्वय केवल गुहा गुहायाम में किया जाए किस में किया जाए गुहायाम जैसे कैसा बता रहा हूँ अड़ो अणियान महता महयान आत्मा अष्ट जंतु गुहायाम नीता आत्मा अष्ट जंतु गुहायाम तो अब अष्ट जंतुओं का अन्वय किसके साथ हो रहा है जंतु का क्या गुहा अड़ो अणियान महतो मह्यान आत्मा अष्ट जंतु गुहायाम नीता तो अभी अष्ट जंतुओं का अन्वय किसके साथ किया गुहा के साथ तो यह शंका हो रही की अष्ट जन्तुओं का अन्वय केवल गुहा के साथ किया जाए और आत्मा के साथ ना किया जाए जो अंदर दोनों के साथ किया गया है ना अष्ट जन्तु आत्मा और अष्ट जंतु गुहा या नहीं था जनता दोनों के साथ किया गया है छुट्टी के साथ आत्मा के साथ और गुफा के साथ और शंका कार क्या कहता है केवल जंतुओं के साथ अन्वय करो नहीं जन्तुओं का अन्वय केवल गुहा के साथ करो जन्तुओं का अन्वय केवल और किसके साथ न करो आत्मा के साथ मत करो ऐसी शंका लगाइए कन्नो बाद में अस्त जंतो इत्यस्ते अष्टंतो इसका हृदय गुहा वाचिना संबंध सापेक्षण हृदय गुहा वाचिना कर्थ है हृदय गुहा का वाचक हृदय गुहा का वाचक क्या है तो देखना आगे लिखा है गुहायाम इति अनेन एव लिखा है ना गुहायाम अनेव कर्थ है गुहायाम अनेन शब्देन एवं हृदय गुहा का वाचक कौन है गुहायाम ये शब्द है गुहायाम ये और ये शब्द कैसा है संबंध सापेक्ष कैसा है मतलब संबंध सापेक्ष है जब ऐसा ऐसा कहा जाएगा ना कि गुहायाम सप्तनी है ना तो hmm. प्रश्न क्या होगा कौन गुहायाम का गुहा में कौन hmm. तो संबंध की अपेक्षा हो रही है ना गुहा में किसका संबंध है गुहा में hmm. किसका संबंध है तो संबंध सापेक्ष शब्द हो गया ना गुहायाम hmm. लगाइए ऐसा लगाना संबंध सापेक्ष अच्छा हृदय हृदय गुहा हृदय गुहा के वाचक संबंध सापेक्ष रखना संबंध की अपेक्षा होने से संबंध की अपेक्षा होने से हृदय गुहा के वाचक गुहायाम इस पद के साथ ही गुहायाम इस पद के साथ ही अन्वित गुहायाम इस शब्द के साथ ही अन्वित होने से गुहायाम इस शब्द के साथ ही अन्वित तो यहाँ ध्यान देना इसके गुहायाम इस शब्द के साथ ही तो होने के कारण अन्वय होगा उसे क्या कहेंगे तो बताइए इस के साथ गुहाया किसका हो रहा है अस् जन्तु का तो अन्वित कौन हुआ अस्व जंतु तो so, गुहायाम इसके साथ ही अन्वितत्व तो होने से या गुहायाम इसके साथ ही अन्वय होने से किसका अन्वय अश जंतु का तो न आत्मा इति अने अन्वय की आत्मा इति अनेन न अन्वया लग जाएगा न आत्मा इति अनेन अन्वया है तो क्या करेंगे आत्मा इति अनेन न ना नन्वया आत्मा इस पद के साथ अन्वय नहीं होगा किसका अष्ट जंतो।, जंतो का ठीक है दोबारा लगाना क्या और अष्ट इस शब्द का संबंध सापेक्ष हृदय के वाचक गुहायाम इस पद के साथ ही अन्वय होने से किसका अन्वय अष्ट ठीक है और न आत्म, आत्मा ना आत्मा इस पद के साथ का नहीं होगा हो गया संख्यम ऐसी संख्या नहीं करनी चाहिए ना कहा से लाएंगे इति संख्यम ऐसी संख्या नहीं करना चाहिए क्यों सुनो काकाक्षी न्याय देखो कौआ होता है ना कौआ के एक गोलक होते हैं दो और चक्षु इंद्री होती है एक तो कभी ऐसे करेगा तो इस गोलक से देखेगा ऐसे करेगा इस गोलक से देखेगा तो उसकी एक ही चक्षु इंद्री का दोनों तरफ हो जाता है। एक चक्षु इंद्री है दोनों तरफ हो जाता है।, वैसे दोनों हो जाता है एक बार पढ़ेगा जंतुओं का दोनों के साथ दो इंद्रिया हाँ हाँ चक्षुंद्रिया जो है ना दोनों दूसरो ऐसा समझना की चक्षुंद्रिया दोनों गोलखों में होती है अन्य सभी की इंद्री एक रहेगी पर एक ही चक्षु इंद्री दोनों में विद्यमान है है ना हाँ एक ही चक्षु इंद्री दो जगह विद्यमान है और उसकी क्या है कि एक ही दो दो जगह विद्यमान नहीं है वो चलती है कभी धर? कभी इधर इधर है। ऐसा हैं इसको तो है इंद्री चक्षु तो एक ही नहीं जाती है ना तो आंख का, बोल का बोलते हैं ना एक तरफ ही एक बार में देख पाता है अच्छा देखा देखते ऐसे ऐसे करते रहते हैं देखिए यहाँ पर लगाइए इतनी न संख्या में ऐसी संख्या नहीं करना चाहिए क्योंकि आत्म शब्दान्वित आत्म शब्द से अन्वित कौन अस्य जन्तु कौन अस्य आत्मशब्द सेवित अश जंतु का ही अश जंतु का ही काकाक्षी न्यायेन उभयत्र अन्वय दोषाभाव काकाक्षी न्याय से दोनों स्थान में अन्वय करने में कोई दोष नहीं दोनों स्थान कहाँ कहाँ पर वो गुवा में और, आत्म। और आत्मा शब्द के साथ आत्मा शब्द से अन्वित आत्मा शब्द के से अन्वित काकाशी न्याय से दोनों स्थान पर अन्वय करने में कोई दोष नहीं है इसमें एक दृष्टान्त देते हैं मूलतः शाखाम परिवार से उपवेशम करोति। मूल का मतलब होता है निचला भाग मूल का क्या मतलब है यहाँ हाँ अब देखिएगा की छड़ी यदि बनाना हो तो लेके आए कि निचले भाग से काट करके लकड़ी छड़ी बना सकते हैं बना सकते हैं क्यों मोटा छड़ी को काट करके बना देंगे बढ़िया कितनी छड़ी बन जाएगी उसकी छड़ी मजबूत बनेगी नीचे की यही बता रहे हैं, चलिए मूलता है कि मूल से शाखा को काट कर मूल से शाखा को उपवेशन करोटी का कर अर्थ है छड़ी बनाता है मूलतः शाखाम परिवास से मूल से शाखा को काटकर छड़ी बनाता है अब सुनो यहाँ पर शाखाम मूलता परिवार से मूलता हुए समी ऐसा अर्थ होता है मूल से शाखा को काटकर क्या नहीं नहीं, एक मिनटा बनाता है ठीक है ठीक है ठीक है मूल से शाखा को काटकर मूल से शाखा को काट कर, मूल से ही शाखा काट ली जाएगी मतलब उसके अंदर का भाग मूल से शाखा को काट कर एक सेकंड एक सेकंड लगाइए मूलता शाखा की मूल से शाखा को काट के और मूल से छड़ी को बनाता है यहाँ पर परिभाषिता अन्वित परिवासित ना परिभाषना अन्वित की परिभाषना से अन्वित मूल इस पद का परिभाषना से अन्वित परिभाषना के साथ जिसका में होगा उसे क्या कहेंगे परिभाषना अन्वित परिभाषना के साथ अन्वित कौन मूलता पद का उपवेशन इसके साथ भी अन्वय स्वीकार किया जाता है अन्वय अंगीकृतत्व का स्वीकृतत्व तो। अन्वय का स्वीकृत है या अन्वय स्वीकार है का है है या क्या प्रमाण ऐसे बना कहा नहीं ये तो लोग भर से इसको समझ सकते हैं है कहीं का बचन लेकिन इसको समझ सकते हैं ऐसा ही समझाने के लिए यहाँ पर जैसे अब ध्यान देना दोसा दो में ये हेतु है क्योंकि मूलता शाखा परिवार सुफेषम करो ऐसी यहाँ पर मूल से शाखा को काट मूल से छड़ी को बनाता है यहाँ पर परिवार ऐसी अनुत मूल इस पद का उपवेशन करो तो इसके साथ भी अन्य स्वीकार किया जाता है जैसे यहाँ पर दो जगह अन्य स्वीकार किया जाता है ऐसे काका अक्षी न्याय ऐसी अक्ष जंतु का भी दो स्थान पर अनमे स्वीकार किया जाएगा दृष्टान के तौर पर इसको दे दिया जीव हृदय गुहा वर्तित तो प्रतिपादने फिर अब अणो अणियान महतो महान इस श्रुति के द्वारा प्रतिपादित परमात्मा कहाँ रहता है जीव की गुहा में जीव की हृदय गुहा में एं? तो जीव की हृदय गुहा में रहने पर भी वो जीव से भिन्न है जीव से भिन्न लगाइए जीव हृदय गुआ वर्तित्व प्रतिपादन अपी जीव की हृदय गुहा में निवास का प्रतिपादन होने पर भी वर्तित्व करते रहना विद्यमान जीव की हृदय गुहा में परमात्मा की जीव की हृदय गुहा में विद्यमानता का प्रतिपादन होने पर भी जीव से भेर होता है जीव से भेद सिद्ध होता क्या है ना तो जीव से भेद सिद्ध होता है इसलिए दोनों जगह अन्वय करने में कोई बाधा नहीं है क्योंकि वो ये भी दूसरा हेतु और जीव के हृदय गुहा में विद्यमानता का प्रतिपादन होने पर भी किसकी विद्यमानता का इस अणो अणित परमात्मा का जीव के हृदय गुहा में परमात्मा की विद्यमानता का प्रतिपादन होने पर भी जीव से भेद सिद्ध होता है जब भेद सिद्ध होता है तो बाधा नहीं दो जगह अब देखना यदि कोई ऐसा कहना चाहे ना क्या जब जीव की हृदय गुमा कौन रहेगा जीव भी रहेगा जीव की हृदय गुहा में कौन रहेगा तो इस मंत्र के इस मंत्र के में अणोवर्णियान महातो मैयान आत्मा इस प्रकार प्रतिपादित परमात्मा जीव से अभिन्न है जीव के हृदय गुआ में जीव, जीव रहेगा इसलिए इस मंत्र में अणोवर्णियान महातो मैयान इस प्रकार प्रतिपादित जो परमात्मा किससे अभिन्न हो जाएगा जीव से किससे अभिन्न हो जाएगा yes. तो कहते हैं देखो भाई जीव जीव की हृदय हुआ में जीव रहता है ऐसा प्रतिपादन करने से कोई कोई प्रयोजन हुआ क्या नहीं समझो जीव के हृदय गुहा में जीव तो रहता ही है तो उसके प्रतिपादन करने से क्या फायदा हुआ वही कहने लगाइए जीव से ही करते क्योंकि जीव से जीव गुआवर्तित प्रतिपादने जीव के ही जीव की हृदय गुआ में विद्यमानता के प्रतिपादन करने में जीव के ही जीव की हृदय गुआ में विद्यमानता का प्रतिपादन करने में प्रयोजन प्रयोजन क्या है की जीव की हृदय गुआ में परमात्मा रहता है ऐसा प्रतिपादन करने में प्रयोजन है और जीव की हृदय गुहा में जीव रहता है ऐसा प्रतिपादन करने में कोई प्रयोजन नहीं है क्यूँकी जीव की जीव जीव की जीव के हृदय गुहा में।, में जीव के शरीर के हृदय गुफा में ये ना तो वही मतलब वही हो ना ना तो जीव की हृदय मतलब जीव की हृदय हुआ हृदय हुआ गर् होता है शरीर की हृदय हुआ वही तो होगा। जीव मतलब जीव के लिए जीव का अलग शरीर छोड़ के जीव का, ये अंदर ये जीव का, जीव का ही अंदर कोई होता है तब हृदय जी भाई मतलब जीव की जीव की हृदय हुआ जब कही जाएगी हाँ, जीव की हृदय हुआ कही जाएगी तो जीव के हृदय गुहा में जीव रहता है ऐसा प्रतिपादन करने में कोई प्रयोजन नहीं उसके वा है उसके हृदय गुहा में परमात्मा रहता है ऐसा प्रतिपादन करने में प्रयोजन है इसलिए उसमें अणुअणयान मातोमययान के द्वारा प्रतिपादित जो परमात्मा है वो जीव से भिन्नी है अभिन्न नहीं है चलिए क्योंकि क्योंकि जीव का ही जीव की हृदय गुआ की विद्वानता के प्रतिपादन में प्रयोजन नहीं है जीव की हृदय गुवाह में रहने का जीव की हृदय गुआ में विद्यमानता के प्रतिन में प्रयोजन नहीं है किसकी विद्यमानता? जीव, जीव कोई प्रयोजन नहीं है कोई कहे देवदत्त अपने घर में रहता है तो क्या इसे मिला आपको तो अपने घर में सब रहते हैं अपने घर में सब रहते हैं क्या विशेषता हो गई हृदय गुआ दूसरा बताएंगे किसान हाँ जी देखिए यहाँ पर ये बताइए बताइएंतो जनतो पर से क्या लिया था अभी ली गई है ना प्रत्येगा जीव आत्मा ली गई है अब शंका कहता है कि जनतो पर से प्रत्येक आत्मा को नहीं लेना चाहिए बल्कि जंतु शब्द से दे लेना चाहिए किसको लेना चाहिए दे, हाँ ये कह रहा है कि मतलब क्या है कि देख ही हृदय देख ही हृदय वहां में स्थित है जनता दे करना चाहिए ऐसा पूर्व कहता है अब नहीं शंका इसमें देखना ननू न जायते न जायते इस प्रकार उपन्यास्त करते प्रतिपादित न जाएते इस प्रकार प्रतिपादित कौन है आत्मा कौन प्रतिपादित है न जायते इस मंत्र के द्वारा प्रतिपादित परमात्मा है न जाएते इस प्रकार प्रतिपादित आत्मा का तो आत्मा उत्पन्न होती है क्या तो ना जायते इस प्रकार प्रतिपादन किया गया तो उत्पन्न नहीं होती है न जाएते इस प्रकार प्रतिपादित आत्मा का उत्पन्न होने वाले के वाचक जंतु शब्द से उत्पन्न होने वाले के वाचक जनी प्रादुर्भाव से बना है जनी प्रादु जनी प्रादुर्भाव से जंतु शब्द बना है तो मतलब कौन जनी जिसका प्रादुर्भाव होता आवरा है जो उत्पन्न होता है उसका वाचक है ये तो उत्पन्न होने वाले के वाचक जंतु शब्द के द्वारा परामर्श असंभव होने से परामर्श असंभव हाँ मतलब बोध किसका परामर्श संभव होगा आत्मा का न जाते इस प्रकार प्रतिपादित आत्मा का उत्पन्न होने वाले के वाचक उत्पन्न होने वाले के वाचक कौन से शब्द है उत्पन्न होने वाले के वाचक जंतु शब्द के द्वारा परामर्श असंभव होने से या बोधकत्व असंभव होने से किसका परामर्श असंभव होगा आत्मा, आत्मा का किसका असंभव होगा किस शब्द के द्वारा हाँ तो मतलब है की जंतु शब्द से आत्मा नहीं ली जा सकती है परामर्श असंभव होने से अष्ट जंतो इत्य तो अष्ट जंतो से क्या लेना चाहिए इसका प्रत्यक्ष आदि संत है कि प्रत्यक्ष आदि से ज्ञात प्रत्यक्ष आदि से ज्ञात दे बोधकता ए देव प्रताया का अर्थ है की देता का ही देव प्रता का अर्थ है दे बोधकता और देव बोधकता किसकी अष्ट जंतो स्पद की अश्वजंतो इसे हाँ देव प्रता कर दे बोधकता दे का बोधक कौन सपद है तो दे, दे, दे किसकी हाँ पंक्ति लगाओ अष्ट तो इस पद की प्रत्यक्ष आदि से ज्ञात देवोदक्ता को ही देवोदता दे दे को, दे को ही देवोदक्ता का ही वक्तव्य होने से या देवता देवोदक्ता दे ही कहने योग्य होने से एक मिनट देवोदकता का ही है। एक मिनट हम बता रहा हूँ मैं वक्तव्य है ना अच्छा हाँ कहने योग्य की देवोदकता ही कहने योग्य होने से देवोधकता ही ना। एक मिनट लगाइए प्रत्यक्ष आदि से ज्ञात ये अष्ट जंतो इस पद की प्रत्यक्ष आदि से ज्ञात देवोधक्ता ही कहने योग्य होने से देवोधक्ता ही कहने योग्य होने से मतलब कहने योग्य अष्टजो के द्वारा कहने योग्य क्या है देवोधक्ता मतलब वो देव कबोधक पद है तो तदगुवा हित हित है तदगुवा हित मतलब उसके गुहा में स्थित किसके गुहा में स्थित देह की तब से लेना देह दे की गुहा में स्थित कौन है आत्मा देह की गुहा में स्थित कौन है तब से लेना देह दे की गुवाह में स्थित आत्मा और आत्मा कौन है पूर्व में से जीव भी हो पूर्व में प्रतिपादित हाँ जी ज्ञात तो उस गुआ में स्थित आत्मा पूर्व में कहा गया जीव ही हो ऐसा तो, आत्मा ही है। ना, मतलब आत्मा से हृदय गुआ में स्थित आत्मा को हो पूर्व में कहा गया जीव ही हो मतलब परमात्मा को नहीं लेना है जीव को लेना है ये मतलब हो रहा है आत्मा पक्ष जीव को ही लेना है परमात्मा को नहीं लेना है जनतो पर से ले लेना दे और उसमें स्थित आत्मा कौन है जीवात्मा है।, है। जीव आत्मा तो में उसी का प्रतिपादन चल रहा है तो वही वही यहाँ पर आ गया पब्जी लग जाएगी अच्छा अब यहाँ पर क्या था अतजंतु इस पद का अब न चा अब ये जो पूर्व पक्षी चल रहा है ना अब पूर्व पक्षी पर कोई शंका आ रही है कि यदि यहाँ पर किसको माना जाए जीव को माना जाए हृदय वाह में स्थित आत्मा कौन मानी जाए जीव आत्मा मानी जाए तो देखो आगे के मंत्रों में देख लो आगे के मंत्रों में कितनी संख्या दी है आगे तो देखो 21 में यमराज क्या कहते हैं आशीनो दूरम ब्रजत सो याद सर्वता मिला कि यहाँ पर बताया गया है की आशीनो दूरम ब्रजति के एक स्थान पर बैठा हुआ बहुत दूर चला जाता है और सयानोवाद सर्वता सोते हुए सबोर चलता है मदा मदम तम देवम हर्ष और हर्ष और आर्ष से युक्त उस परमात्मा को हर्ष और आर्ष से युक्त उसे परमात्मा को मद अन्य मेरे समान ज्ञानी से अतिरिक्त कौन जान सकता है <neighboring Abraham> मेरे समान ज्ञानी से अतिरिक्त और कौन जान सकता है मतलब मेरे समान मेरे समान ज्ञानी जान सकते हैं अज्ञानी नहीं जान सकते हैं कहने का मतलब है तो इसके द्वारा क्या कहा जाता है दुर्बोधत्व क्या कहा जाता है तो अब ये जो पूर्व पक्षी ने कहा था तो पूर्व पक्षी के ऊपर कोई शंका कर रहा है कि यदि हृदय गुवा में रहने वाला आत्मा जीवात्मा हो तब तो वो जीवात्मा तो अहम करता अहम भोखता इस प्रकार हमेशा ज्ञात होता ही रहता है लोगों को तो उसको दुर्बोधत्व कहना बने था और दुर्बोधत् तो कहा है, आगे हमने इससे क्या सिद्ध होता है हृदय गुवाहा में स्थित आत्मा जीवात्मा नहीं है बल्कि क्या है परमात्मा है लगाइए ना चाक बाद में सुनो पूर्व पक्षी ने क्या कहा था अभी की हृदय में स्थित आत्मा कौन है जीवात्मा ठीक है परमात्मा नहीं है नहीं। तो ध्यान देना इसी प्रसंग में हृदय में स्थित आत्मा को यम क्या कहते हैं दुर्बोध कहते हैं क्या कहते हैं तो हृदय में स्थित आत्मा यदि जीवात्मा हो तो जीवात्मा करता भोखता होता है ना तो आम करता आम भोक्ता इस प्रकार हमेशा वो भाषित होता रहता है इस प्रकार हमेशा उसका ज्ञान होता रहता है तो दुर्बोध है क्या वो जीवात्मा नहीं तो यदि हृदय गुहा में रहने वाला आत्मा जीवात्मा होता तो उसको मत... दुर्बोध कैसे नहीं बनता में कोई गुहा में है? रहने वाला परमात्मा किस में अरे महा तो मई आम इस कारण से परमात्मा नहीं नहीं इस 20 के बाद इक्कीस आया है ना 20 हाँ. के बाद क्या आया है तो तम देवम आया है ना तो तम सर्वनाम पहले वाले को ही लिया गया है नहीं समझे है ना मदम तम देवम उस देव को कौन सा देव जो पहले ऐसी प्रसन्न चल रहा है ऐसा तो तो रूप से है है ना वो वो वो सब सब बात आ आ रही है। रहा आगे देखिए कर्तवित्व सदा अहम इस प्रकार जीवात्मा इति जीवे भाषमा ने इस प्रकार जीवात्मा भाषित होने पर जीवात्मा किस प्रकार जीवात्मा सदा भाषित होती अहम और कैसे भाषित होती है कर्तृत भोक्तित्वाली विशिष्ट मतलब अहम करता अहम भोक्ता अहम करता हाँ अहम करता आहां भोकता, इस प्रकार कर्तृत वाली विशिष्ट प्रकार जीवात्मा के भाषित होने पर भाषित होती है कि नहीं कस्तम देवम मदन ज्ञातु मर्यी हम्म की उस परमात्मा को मुझ जैसे ज्ञानी कौन जान सकता है हाँ ऐसा महाराज कह रहे हैं यम महाराज आगे देखना का वो परमात्मा कुछ था ये पाठ है लिखा है उसमें की, लिखा है क्वा क्वा क्या है अच्छा एक संख्या क्या नहीं नहीं नहीं, नहीं। देखो यहाँ पर एक यत्र जहाँ सांस लेना परमात्मा जहाँ परमात्मा है जहाँ परमात्मा है अर्थात परमात्मा जिस प्रकार वाला है उसे इथा का वेद इथम इस रीति से कौन जान सकता है मतलब देखो ये वस्तु को देखते हैं ना कहते हैं ऐसी ऐसी स्पष्ट कह दिया ना तो ऐसे परमात्मा को मतलब इस पर, ऐसा कोई कह सकता है क्यों ऐसा उस वस्तु को कहा जाएगा जो परिचिन होगी जो कैसी होगी परिचिन होगी छोटी है बड़ी है लंबी है काली है पीली है इतने गुण वाली है तो इतम किसको कहा जाएगा जो परिचिन है ये कि यत्र परमात्मा जिस प्रकार वाला है तो ऐसा है इस प्रकार कौन बोल सकता है नहीं मतलब परमात्मा जैसा है तो वो ऐसा है इस प्रकार कोई नहीं जान सकता है इस प्रकार उसका क्या कहा गया दुर्बोधत्व क्या कहा गया तो हृदय में स्थित आत्मा यदि जीवात्मा हो तब तो, तो दुर्बोधत्व कैसे नहीं बनेगा क्योंकि आम आम इस प्रकार सदा वो कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि से विशिष्ट रूप से भाषित होती रहती है और उसका दुर्बोधत्व कहा गया है इससे होता है की हृदय स्थिति जीव नहीं है परमात्मा है ऐसा पूर्व पक्षी के ऊपर शंका की गयी लगाइए नहीं कहीं है बात इस मंत्र के क्या वो जीवात्मा नहीं प्रतिपादित नहीं है बल्कि परमात्मा प्रतिपादित है हृदय भुवाइये क्या और कर्तिक्वर नहीं पूर्व पक्षी के ऊपर कोई प्रश्न कर रहा है की कर्तृत बोक्तृत्ववादी विशिष्टत्व सदा अहम इस प्रकार जीवात्मा के भाषित होने पर मदन्यो कस्तम मदम देवम्यो तुम्हारा ऐसा उत्तर के संदर्भ से प्रतिपाद्य उत्तर का प्रसंग है ना ये आगे की ना उत्तर की आगे के प्रसंग से प्रतिपाद्य आत्मा के प्रतिपाद्या कैसे संबंध होगा आत्मा के दुर्विज्ञान का कैसे अन्वय होता है आत्मा के दुर्विज्ञानत्व का न दुर्विज्ञानत्व का जीवात्मा में कैसे अन्वय होगा हो पाएगा उत्तर संदर्भ से प्रतिपाद्य दुर्विज्ञानत्व का जीवात्मा में कैसे अन्वय होता है कथम इति शंका हुई ना इति चा नाच्यम पूर्व पक्षी का ऐसी हमारे ऊपर नहीं करना क्यों नहीं करना कहते हैं की कर्तृत्व कर्तृत्व सर्वलोक विदित कर्तृत्वी लेना भोक्तृत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व विशिष्टत्व जीव को संपूर्ण लोक में विदित होने पर भी कर्तृत्व और भोक्तृत्वी से विशिष्ट जीव संपूर्ण लोक में प्रसिद्ध होने पर भी किस रूप में प्रसिद्ध है वो, वो? कर्तव्य जीव की संपूर्ण लोक में प्रसिद्धि होने पर भी लग जाएगा जीव की संपूर्ण लोक में प्रसिद्धि होने पर भी मुक्त प्राप्त रूप है ना मुक्त प्राप्त ब्रह्म रूप विशिष्टतया ब्रह्म रूप विशिष्टतया आविर्भूत गुणास्तक विशिष्टया आविर्भूत गुणास्तक की मुक्तों के मतलब मुक्त के द्वारा प्राप्त जो अपना स्वरूप है न वो कैसा है आविर भूत गुणाष्टक विशिष्टया की मुक्त के द्वारा प्राप्त आविर्भूत गुणाष्टक विशिष्टतया उसका ज्ञान जो है ये सरल है अथवा वो कठिन है अब देखना की मुक्त के द्वारा प्राप्त आविर्भूत गुणाष्टक विशिष्टता जीवात्मा का भी दुर्विज्ञान है जीवात्मा भी कैसा है दुर्विज्ञ है जीवात्मा का दुर्विज्ञ तो संभव है मुक्त प्राप्त आविर्भूत जीवात्मा का दुर्घ संभव है तो यहाँ पर हृदय जीवात्मा, कैसा, जीवात्मा कैसा लिया गया संभव है, है। बताई समझ में तो ये किसने कहा पूर्व पक्षी ने या पूर्व पक्षी पूर पूर काट करने के लिए, कि लिए किसी ने कहा हाँ पूर्व पक्षी ने कहा ठीक है तो न से अब सिद्धांति कहता ऐसा नहीं कहना ऐसा हाँ हृदय गुवा में स्थित आत्मा वो जीवात्मा है वो मुक्त होने के तो मतलब वो शुभ स्वरूप उसका लिया गया ऐसा कुछ नहीं कहना परमात्मा ही लेना है क्यों ना ऐसा नहीं कहना यह। यह। क्योंकि प्राणी तुम चेतनो जन्मी जंतु जन्म है जंतु जन् जंतु जन्र ना अमर कोष है ये कोश में पर्याय है प्राणी शब्द चेतन शब्द जन्मी शब्द जंतु शब्द और जन् शब्द और शरीरी शब्द शरीर आत्मा बात समझ में चेतन भी आया कि नहीं आया तो ये दिखाना चाहते हैं इस कोष वचन के अनुसार जंतु शब्द चेतन का पर्याय है किसका पर्याय है भी भी तो वो देगाचक नहीं हो सकता जंतु की शब्दी हुआ। इस प्रकार जंतु शब्द को चेतन का पर्याय होने के कारण जंतु शब्द को चेतन का पर्याय होने के कारण प्रकृति जीव वाचित संभव की इस प्रसंग में जीव बोधकत्व संभव है किसका जीववाचक किसका संभव है जंतु शब्द का बात समझ में जंतु शब्द को चेतन का पर्याय होने के कारण जंतु शब्द का प्रकृति जीव का जीवात्मा को जाँग जाँग कह रहा है ना जीवात्मा की हृदय गुहा में अच्छा दे की हृदय गुहा में तो फिर जीव को ले लेते थे अब जीव की हृदय गुहा में स्त्री कौन परमात्मा ऐसा कहते हैं लगाइए और देखना इसी चेत ऐसा नहीं कहना क्यूँकी और भी उत्तर देखना अस इसी शब्द से चा, अस अच्छा और अश इस शब्द का अस्तु है ना अश्व एकदम सर्वनाम से बना है तो कहते और अश्व इस शब्द का पूर्व संदर्भ से उपस्थापित या पूर्व संदर्भ से बोधित सर्वनाम पूर्व का बोधक होता है सर्वनाम पूर्व का परामर्शक होता है तो पूर्व में क्या चल रहा था दीव, दीव, आत्मा कहा रहा है ना पहले मंत्रो वही है लगाइए और अश इस शब्द का पूर्व पूर्व संदर्भ से बोधित प्रत्येक आत्मविश्य सम्भव होने पर प्रत्येक किसका संभव होने पर नहीं अस्व इस शब्द का प्रत्येक आत्मविष्य ध्यान देना प्रत्येक आत्मा विषय है जिसका किस शब्द का अश्व शब्द का तो प्रत्येक विषय का अच्छा, अर्थ हुआ विषय है जिसका प्रत्येगात्म रूप विषय वाला अस्त यह शब्द और प्रत्येक आत्मस्य का क्या अर्थ होगा प्रत्येगात्म रूप विषय और अस्त शब्द का पूर्व संदर्भ ऐसी बोधित प्रत्येगा प्रत्यक्ष आदि उपस्थापित कर प्रत्यक्ष आदि ऐसी ज्ञात विषय को स्वीकार करना उचित नहीं दे तो दे रूप विषय को स्वीकार करना उचित नहीं है फिर ये प्रश्न होगा की अत्यंत अणु और अत्यंत महत्व कैसा होगा परमात्मा अणु कैसे होगा उन्होंने किसका बोलो भैया ठीक है लेकिन जीव से ज्यादा दुर्भिज्ञ परमात्मा है ज्यादा दुर्भिज्ञ परमात्मा क्योंकि उसके अंदर स्थित है तो उससे ज्यादा दुर्भिज्ञ है अच्छा दूसरी बात ये किसका वाचक हो गया अश्द जीव का तो उसकी गुवाह में स्थित कौन होगा परमात्मा तो, तो, हो तो उसके लिए बोल दिया है कि जीव की हृदय गुवाह में स्थित जीव है ऐसा कहने का कोई प्रयोजन नहीं, दे तो नहीं है समझ लो चलिए यह मतलब हुआ तो वो ज्यादा दुर्भिज्ञ जब वो लिया ही नहीं जा सकता है तो फिर नहीं वो सरनामपुर का परामर्शक होता है तो पूर्व में जीव लेंगे तो जीव की हृदय गुआ में स्थित कौन अणो अणियान महतो मैयान से जो आत्मा कहा जा रहा है वो कोई व्यक्ति ऋषिकेश में रहता है कहना और ऋषिकेश में मायाकुंड में रहता है अंतर बता दे तो शरीर में रहता है जी बात्मा ये तो प्रसिद्ध है तो शरीर में हृदय गुआ में रहता आप समझिए वो यहाँ रहता है नहीं जीव की हृदय गुहा में जो रहता है वो अणो अणियान महत्वमयान इन बातों से परमात्मा परक है पर जीव का है नहीं होता ये वाक्य के लिए बोल रहे खत्म पहले <laughs> अब आगे आइए <laughs> अब आगे आइए कि अड़ो अड़यान प्रकार जो कहा गया है वही जीव की अगले गुआ में रहने वाला है यदि कहें वो अड़ू सणु फिर कैसे हो जाएगा <laughs> अड़ूस तो जीव को भी लेना चाहिए उसको क्यों ले रहे हैं तो बताते हैं कहते हैं अत्यंत अणुत और महत्व अत्यंत अणुत और अत्यंत महत्व ये कैसे संभव है तो बताते हैं अत्यंत रणुत्व तो अत्यंत महत्व का अत्यंत को दोनों के साथ जोड़ेंगे ठीक है मा आत्मा अंतर हृदय की मे हृदय अंतर मेरे हृदय के अंदर मेरे हृदय के ये आत्मा ब्री से ज्यादा छोटा है धन से ज्यादा छोटा है यौ से ज्यादा छोटा है सरसों से ज्यादा छोटा है, है तो कितना छोटा कहा जा रहा है सांवा से ज्यादा छोटा है सांवा के चावल से ज्यादा छोटा है बताइए और ये मेरे हृदय के अंदर रहने वाला यह आत्मा पृथ्वी से अधिक बड़ा है अंतरिक्ष लोक से ज्यादा बड़ा है स्वर्ग लोक से ज्यादा बड़ा इन सभी लोकों से बड़ा है इत्यादि में परमात्म धर्म ठाया सिद्धत्वन इत्यादि में परमात्मा के धर्म रूप से सिद्धि होने से परमात्मा के रूप, परमात्म धर्म रूप परमात्मा धर्मत्वे सिद्धि होने से सिद्धत्वे करते ज्ञातत्वेन परमात्म धर्मत्वे ज्ञात होने से परमात्मा धर्मत्वे कौन ज्ञात हो रहे हैं बता सकते वाक्य के अनुसार हाँ परमात्मा के धर्म रूप से कौन ज्ञात हो रहे हैं बोलो बोलो है जो तो पहले आया था ना नहीं। नहीं। उसके साथ में है एस में आत्मा अंतर हृदय अनुयान ब्रिहेरवा यवादाद श्यामा कादवा श्यामक तनुलादवा ऐस में आत्मा अंतर हृदय जैन प्रतिव्या जैन अंतरिक्षा जय दिवो जयन लोक्या इत्यादि में परमात्म धर्मत्वे अत्यंत अणुत्व और अत्यंत महत्व महत्व होने से या इत्यादि में परमात्मा के धर्म रूप से ज्ञात लग गया अणुअ इस मन से प्रतिपाद जीवत्व की शंका संभव नहीं है इस मन से प्रतिपाद वस्तु के जीवत्व की शंका असंभव है मतलब इस मन से प्रतिपा वस्तु के जीवत्व की शंका असंभव है मतलब इस मन से प्रतिपा जीव नहीं हो सकती है जो इस मन से प्रतिपाद प्रतिपादे उसका ही रहना कहा जाता है ये मतलब करने कर कौन सा आंसर नहीं दिया गया नहीं बात ये तो ये पक्का हो गया की परमात्मा ही लिया जाएगा अब नहीं बात दुर्बोधत्व की तो उससे ज्यादा दुर्बोध परमात्मा आया समझ लो उसमे क्या है उसमें क्या है दिक्कत है आपको चलिए न ने पत्ते सूत्रे इतर, ने तरोपत्य सूत्र नेतरोपत्य इस सूत्र में ये ब्रह्म सूत्र है अब बात ये आ रही है न की न जायते वा विपस्तित यहाँ विपस्त से क्या लिया था सर्व हाँ। तो न जायते मिलियत वात ये आई ना अष्ट जन्तु यहाँ पर अष्ट सर्वनाम है सर्वनाम पूर्व का परामर्शक होता है तो पूर्व के मंत्रों में जीवात्मा कहा गया था इसलिए यहाँ पर जीवात्मा लिया गया उसके हरेक भाव स्थित परमात्मा होता है अब तो यहाँ पर पूर्व पक्ष कहेगा कि पूर्व में भी जीवात्मा नहीं आया है बल्कि परमात्मा ही आया है पूर्व के मंत्रों में भी तो पहले भी परमात्मा को कहा गया है तो जब परमात्मा का ही प्रश्न चल रहा है तो इसलिए इस इसलिए जो नचकेता ने प्रश्न किया है प्राप्ति और दो किसका किसका प्रश्न किया था मतलब प्राप्ति का और हाँ तो दो प्राप्त प्राप्त के अंतर्गत दो थे कौन प्रसुद्धात्म स्वरूप हाँ प्राप्त नहीं था और क्या था प्राप्ति, प्राप्ति, प्राप्ति हाँ। अच्छा प्राप्त की कोटि में क्या था कि वो स्वरूप परमात्मा दोनों आ रहे थे ना तो अभी जो है ये पूर्व पक्षी कहेगा कि न जायते मिलते विकस्थित विपस्थित सबसे सर्वज्ञ परमात्मा को ही लिया जाएगा जीव को नहीं लिया जाएगा इससे एक सुविधा ये बन जाएगी दो दो प्राप्त नहीं मानने पड़ेगा एक प्राप्त परमात्मा ही मानना पड़ेगा लगाइए न नुपत्य इस सूत्र में साहणा विपक्षिषद्र विपक्षिता की मुक्त आत्मा विपक्षिता ब्रमणा सा विपक्षिता करते सर्वज्ञ मुक्त आत्मा सर्वज्ञ ब्रह्म के साथ उसके कल्याण गुणों का अनुभव करता है नेतरोनुपत्य इस सूत्र में सा ब्रमणा इस वाक्य से सुने गए किस वाक्य इस वाक्य से या इस वाक्य में सुने गए क्या सुना गया विपस्तित्व विपस्तित्व कर सर्वज्ञ क्या सुना गया है कि सर्वज्ञ सर्वज्ञ रूप ब्रह्मज्ञत्व सर्व, विपश्चित्व सर्व, क्या है ब्रह्म का असाधारण लिंग है ब्रह्म का असाधारण लिंग ब्रह्म का जो असाधारण लिंग है मतलब असाधारण लिंग का है मतलब असाधारण पहचान ब्रह्म की असाधारण पहचान क्या है विपश्चित्व की विपश्चित का ब्रह्म असाधारण लिंगत्व का मतलब को ब्रह्मित सर्वज्ञता को ब्रह्म के असाधारण लिंग होने का भाष्य में प्रतिपादन होने से सर्वज्ञता को ब्रह्म के असाधारण लिंग होने का भाष्य में प्रतिपादन होने से असाधारण लिंग कौन विपश्चित्व तो असाधारण लिंगत्व किसका विपश्चित्व का इस समझ बन कि सर्वज्ञता को ब्रह्म के असाधारण लिंग होने का भाष में प्रतिपादन होने से तो सर्वज्ञता किसका लिंग है असाधारण ब्रह्म का तो विपस्टित पद से कौन लिया जाएगा ब्रह्म तद बलात्थ है उस भाष्य के बल से उस भाष्य के आ, किस भाष्य के बल से जहाँ सर्वज्ञता को ब्रह्म का असाधारण लिंग होना कहा गया है न जे आयते मृत इस मंत्र को भी पर रीत्या दूसरे की रीति के अनुसार दूसरे व्याख्याकार की रीति के अनुसार परमात्म गोद कर कैसा हो गो परमात्मा कि यह मंत्र भी परमात्मा का ही बोधक है जीवात्मा का बोधक नहीं है एवं सती और ऐसा होने पर अन्य धर्मात इस प्रश्न से अन्य धर्मात इस प्रश्न का प्राप्त बोध तत्व सिद्धांति मानता है ना कि दो प्राप्य का बोधक है कौन कौन दो प्राप्त पर अपना प्रश्न रूप बहुत परमात्मा की प्राप्त बोधकत्व और प्रतिवचन से प्राप्त और उत्तर का प्राप्त बोधकत्व प्रश्न भी दो प्राप्त का प्राप बोधक है उत्तर भी दो प्राप्त का बोधक है कि प्राप्त के प्राप्त करके न जायते आत्मस्वरूप प्राप्त जीव स्वरूप कौन है प्रसुद्ध आत्मस्वरूप की ना जायते इत्यादि दो मंत्रों का प्राप्त जीव बोध तत्व और अणोवणी न जायते मृत्ये द्वारा प्राप्त जीव जीव स्वरूप कौन होगा परसुद स्वरूप मंत्र दो का परशुद्ध तत्व और अड़ो अणियान इस प्रसंग का परमात्म तो अलग अलग हो गया कि नहीं हो गया दो मंत्र का प्राप्ति पर शुद्ध बोध तत्व और इसका परमात्मोध तत्व तो इत्यादि इत्यादि कल्पना से क्लेश को स्वीकार नहीं करना चाहिए इत्यादि कल्पना से क्लेश को स्वीकार क्लेश है ना दो दो को स्वीकार करना अणोड़यान मातो मैयान में परमात्मा का स्वीकार करना ये परमात्मा का बो बोधक किस मंत्र को मानना और ना जाते मृत इन मंत्रों को किसको मानना परशु आत्मा का बोधक मानना तो कहते क्रेस है दो तो दो को मानने में इसलिए ना जाते मृत परमात्मा भी बोधक मान लो गई यहाँ बोधक है दो प्राप्त को मानना क्या मतलब है कि प्रश्न और उत्तर दोनों दो प्राप्त दो के बोधक है ऐसा मानने की जरूरत नहीं है इतनी चेत क्या हो गई शंका अब सिद्धांत कहता ऐसा नहीं कहना क्यों नहीं कहना क्योंकि वहाँ पर क्या है? ना यम हनती ना हन्यते है? ना अन्यत हन्य शरीर है हनन का निषेध किया गया है और निषेध कब होता किया जाता है प्राप्त होने पर तो परमात्मा के हनन की, के, के लोक में लोग समझते हैं कि परमात्मा को कोई मार रहा है तो अब देह के संबंध से आत्मा का ही है। ही हनन की प्रसुति है दीपालों के लगाई ऐसा नहीं कहना क्योंकि हनन आदि के प्रस्तेद आदि की होने से क्योंकि ऐसा समझना परमात्मा में परमात्मा में हनन आदि के प्रस्तेद आदि की होने से हनन आदि का प्रस्तेद आदि आदि से क्या लेना है प्राप्ति आदि से क्या लेना है कि परमात्मा के हनन आदि के प्रस्तेद आदि की असिद्धि होने से तो हनन आदि के प्रति कब हो पाएगा विपस्तित्व परमात्मा को लेने पर या जीवात्मा को लेने पर हनन आदि का जो निषेध किया गया है वो कम संभव होगा से जीवात्मा विपस्तम uh. की हनन आदि के प्रत्येक आदि की असिधि होने से विपस्थित शब्द ऐसी क्या लेंगे जीवात्मा uh -huh. तो विपस्थित शब्द के मुख्यार्थ का त्याग करना पड़ेगा uh -huh. तो विपस्थित शब्द में मुख्यार्थ के त्याग की आवश्यकता होने से मुख्यार्थ के त्याग की आवश्यकता होने से मतलब सर्वज्ञ की जगह सर्वज्ञ होने का योग्य कर दिया कि मुख्यात्यादत की आवश्यकता होने से फिर परमात्मा की सर्वज्ञता कैसे कैसे और जो जो मुक्तात्मा की सर्वज्ञता मुक्ता बस हमेशा तो नहीं रहती मुक्त होने पर होती है और भी जबज्ञ होने के योग्य किया ना हाँ तो फिर ये कुछ दिन पहले के वास्ते में हा? इसको विपस्थित में प्राप्ति रूपता नहीं होगी ऐसा पता रहता ना तो सरभ्य होने के योग्य में तो प्राप्त ही बनेगा ना उसमें तो बता रहेगी अब ये एक प्रश्न लगा लो फिर बोलना आप कि हनन आदि के प्रत्येत आदि के सिद्धि होने से विपस्त में मुख्यर्थ के त्याग की आवश्यकता होने से त्याग की आवश्यकता तो तो तो तो तो तो तो होने तो से तन मंत्रे दो मंत्र कौन दो मंत्र ना जायते वे तो हनता चैन मन्य थे तुम इन दो मंत्र का चाह अणो अण इत्यादि मंत्र संदर्भ और अणो अणियान इत्यादि मंत्र के प्रसंग का एक विषय होना संभव नहीं है सबसे बड़ी बात है कि हनन आदि का प्रत्येक नहीं संभव होगा आप विपस्थित शब्द से परमात्मा अर्थ लेंगे इसलिए क्या है विपस्थित शब्द के मुख्यार्थ का त्याग करना पड़ेगा और जब मुख्यार्थ का त्याग करेंगे तब दो मंत्र जीवात्मा के बोधक होंगे और अणुअणियान किसका बोधक होगा परमात्मा का तो दोनों मंत्रों का एक विषय होना संभव नहीं है उन दो मंत्रों का और अणुवणियान इत्यादि मंत्र के प्रसंग का एक विषय होना संभव होने से एक विषय होना संभव न होने से संभव नहीं है यह ना का उत्तर है इसलिए क्या है कि दो मंत्र पर आत्मा का के प्रतिपाण मंत्र परमात्मा का प्रतिपादक इसलिए सर्वत्र परमात्मा का प्रतिपादन नहीं है सिस्टम मतलब शेष विषय को आगे स्पष्ट किया जाएगा किस विषय को आगे अब आगे बात